नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज विशेष कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और खास हमारे साथ जयपुर और दिल्ली से हमारे साथ विवा जुड़ गई हैं डाइटिशियन विवा बेड जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छा लगा जब इनके बारे में मैंने सुना की एक डाइटिशियन हेल्थ कोच और साथ ही साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं रीन्यू यू तो रिन्यू यू क्या है वो हम लोग उन्हीं से जानेंगे और आज के समय में डाइटिशियन का एक विशेष रोल है आप सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी में हम लोग जो है बीमारी का लोग ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है मेडिसिन चलते हैं आपके सर्जरी होते हैं लेकिन साथ में आपका डाइट प्लान चार्ट भी बनता है तो ये खास बात है क्योंकि इसके ऊपर आजकल बहुत लोग फोकस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी थोड़ा सा अपने डाइट कॉन्शियस पे होंगे ही जिस तरह से हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं जिम या फिर योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं साथ साथ हम लोग आज के समय में हमारा प्लान करते हैं हम लोग की डाइट हमारा कैसे होना चाहिए तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग अपने हेल्थ के लिए अलग अलग तरीके से उसके ऊपर कॉन्सियस हो जाते हैं और उसको प्लान आउट करते हैं और वैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी मिलता है तो आइए आज हमारा डाइट कैसे होना चाहिए एक हेल्दी डाइट क्या है और किसी डिजीज में कैसे डाइट का काम होता है वो सारी बातें हम लोग जानेंगे डाइटिशियन विभा से तो आप सभी की तरफ से विवाजी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में नमस्ते विभा कैसे हैं आप i'm good i'm good thank you um, ajay ramesh for inviting me on this platform i'm super excited <laughs> to share my knowledge uh, and interact with you all viva ji bahut acha lag raha hai and i think it is good to have some uh, on diet also and uh, i feel very interesting about this diet chart because whenever we hum log jab bhi bimar ho jate hain ya kuch diabetes jaise bimari ho jati hai या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है तो इसमें लॉन्ग रन के लिए हमारे पास एक डाइट चार्ट डॉक्टर कहते हैं कि डाइट मेंटेन करो डाइट मेंटेन करो डाइट मेंटेन करो तो आज वो जो शब्द है उसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग तो हैदराबाद से हमारे साथ केशरीशा जुड़ गई हैं आपके वेलकम के लिए बहुत ही खूबसूरत गाना लेकर आई है तो श्री बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप जी ठीक थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू तो आज मैं गाऊंगी ये गाना बेख्याली बेख्याली सॉन्ग कबीर सिंह हमारे साथ बीच-बीच में कनेक्ट करेगी रिलेटेड कोई डाइट चार्ट आपको पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं आज मौका है फ्री में आपको डायट चार्ट मिल जाएगा <laughs> और प्रॉपर डायट्रिशन मिल जाए ये भी तो बड़ी बात है तो आज हमारे साथ प्रॉपर डायट्रिशन है तो इजीलिए और मजा आएगा हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए क्या डाइट मोस्ट डेफिनेटली कवर एवरीथिंग मोस्टिनेटली या और हमारे साथ मणिपुर uh, से रोशनी ऑल्सो ज्वाइनिंग रोशनी हाउ आर यू आई एम हवारी गुड थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच एंड मैं बताना चाहूंगा रोशनी एजुकेशनिस्ट है बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके मणिपुरी लैंग्वेज में रामम्स बनाया है जो हिंदी इंग्लिश में होता है शायद उनको ट्रांसलेट करके उन्होंने बच्चों के लिए रॉइम्स बनाए ताकि वो जल्दी से उस चीज़ को याद कर सके और उनको हाल ही में कुछ अवार्ड भी मिला है और बहुत खूबसूरत गाती है तो हम लोग बीच में एक ब्रेक में इनको सुनेंगे लेकिन अभी हम चाहेंगे कि आपको सुनें तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आप पहले तो इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को और एक छोटा सा स्टोरी भी बताइए कि आप ये डाइटिशियन में क्यों आएँ ब्यूटिशियन में चले जाते हैं एक्ट्रेस बन जाती अच्छा चेहरा है सब कुछ अच्छा है <laughs> और भी बहुत सारी चीजें थी पॉलिटिशियन बन जाती हैं आप कोई नेता बन जाते लेकिन फिर भी डाइटिशियन क्यों ये फील्ड में क्यों आए वो भी बताइएगा <laughs> स्वागत chali thank you mr ramesh uh, so I, let me introduce myself first i am vibha ved uh, integrative nutritionist and health coach in goki so uh, main uh, jo uh, integrative nutritionist kon hoti hai dieticians tha hum sabhi ne suna hai lekin uh, integrative nutritionist jo hai specially what we do is ki hum thyroid pcos cardiovascular disease diabetes We see uh, the root cause basically behind them and cured as a whole, not just one part or one disease, but why mm -hmm. it is happening. and uh, उसके और क्या repercussions है so you know just uh, not केटरिंग to one single, मतलब एक single symptom पे हम काम नहीं करते हैं और mm -hmm. हम किस तरह से cater करते, है, करते हैं holistic approach में हम cater करते हैं जैसे कि आपका sleep है आपका food pattern है आपका mm -hmm. lifestyle changes चेंजेस है द सोर्सेज ऑफ हैस विच यू आर सींग आपको कौन सी हॉबीज पसंद है सो वी ट्राई टू मोटिवेट यू एंड टू चेंज योअर लाइफ स्टाइल सो दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच एंड यही फाउंडेशन बना renew you, आ, 8 and uh, being a qualified dietitian I can also say क्वालिफाइडो uh, 80% uh, nutrition के साथ में हमारे जो psychology है हमारी जो health conditions है हमारे जो stress levels हैं इन सब को हम साथ में लेकर के चलते हैं और यही uh, motto है renew you का भी सो so, स्टोरी uh, जो आप मिस्टर रमेश सुनना चाहते हैं यू नो आई एम फ्रॉम एजुकेशन मेरे uh, uh, जो ग्रैंड uh, हैं वो भी लॉयर थे एंड ही वॉज इन टू पॉलिटिक्स मेरी जो बुआ है शी इज अ डॉक्टर तो uh, वो जो एनवायरमेंट था uh, वो हमेशा से एजुकेशन की तरफ इंक्लाइन रहा है सो आई वॉन्टेड टू बिकम मेडिकल प्रोफेशनल ट्वेल्थ तक uh, मैंने uh, बायो लिया हुआ था एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई वॉन्टेड टू अटेम्प्टॉर पी एम टी बट माई फादर दो हिजेस्ट बिगेस्ट सपोर्ट बट हीज लाइक सींग आंटी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सो उन्होंने देखा कि वो एट द एज ऑफ थर्टी फाइव तक स्टडिंग एंड राइटिंग पेपर्स एंड You know, slogging a lot uh, and the you know time routine is not uh, maintained. So he suggested me to uh, be in the medical field, but in the paramedical field. So वहीं से मेरी journey शुरू हुई और फिर मैंने food science and nutrition में graduation किया वनस्तल विद्यापीठ से then masters from S N D T Mumbai University. और एक स्पेशल कोर्स होता है डिजीजे uh, से रिलेटेड न्यूट्रिशन में वो भी मैंने आईएचएम uh, मुंबई से ही uh, किया था एंड आफ्टर माय इंटर्नशिप इन रोहिजा हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी जो मुंबई में है कैंसर पेशेंट्स के साथ में वी हैव डन एकेडमिक प्रोजेक्ट्स एंड मोर ऑफ एग्जीबिशंस विदन एंड ट्यूब्रो and you know in other uh, professional fields then i've shifted to mumbai i got married here I shifted to jaipur and i yahan par meri shaadi hui so i came here yahan pe bhi prithvipad ullaj ji hospital hai so i took my experience over there also and then i founded uh, renewed my own practice so this is all about my journey it's been 14 years uh, that i'm in this field i'm writing papers और uh, पढ़ाई की तरफ इतना इनक्लाइमेशन है सो सो सो आई आई डन यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर आल्सो, दिस इज माय फार। इफ यू यू हैव एनी क्वेश्चंस क्वेश्चंस। और एनीथिंग, कैन जस्ट इन, एम रेडी टू आंसर ऑल योर डॉक्टर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ नोट डिग्री मेरी माँ जो है वो था है उसमें तो क्योर करने के लिए क्या-क्या क्या-क्या उसको चाहिए चाहिए और क्या -क्या खाना नहीं चाहिए। आप थोड़ा बता दीजिए so, हम आ, किसी भी डिजीज में पहुंचने से पहले मैं जस्ट अपना एक जिस्ट देना चाहूंगी अपनी डाइट से रिलेटेड या अपनी हेल्थ से रिलेटेड सो so, जो हमारी गट हेल्थ होती है hmm. उसको सेकेंड ग्रेन कहा गया है साइंस में ब्रेन क्यों कहते हैं mm -hmm. uh, जो हमारा फूड पाइप है मतलब हम जो मुंह से खा रहे हैं और एन से हमारा जो uh, जो फूड है है पास आउट होता इट इज द एरिया जो कि बहुत ज्यादा अपार्ट फ्रॉम स्किन हमारा बहुत बड़ा एरिया है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करता है और ये आउटसाइड वर्ल्ड क्या है हमारा फूड है राइट तो वट फूड वी टेक ठीक है अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन दैट मीन जो भी हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है हमारी गट हेल्थ पर और जब हमारा गट गट मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन पार्ट है अगर वो हमारा हेल्दी होता है तो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली चल सकता है डेफिनेटली हमारे स्ट्रेस लेवल्स और ये जो दूसरी चीजें हैं दे मैटर्स अ लॉर्ट हमारी फिजिकल एक्टिविटी मैटर करती है लेकिन जो hmm. हमारी गट हेल्थ है वो डे टू डे में हम जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं हम अपनी बॉडी को इतना एक्सपोज कर रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड मींस फूड इज द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर अस राइट तो उसको हम जब एक्सपोज yes, yes. कर रहे हैं तो दैट नीड टू बी हेल्थी और ये हेल्दी अगर होता है तो हमारी बहुत सी डिजीजेस से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी एजिंग को हम डिले कर सकते हैं और साथ में हम अपने नो लाइफ को एक बहुत पॉजिटिव वे में और बहुत अच्छे से थ्राइव कर सकते हैं तो ये जो थायराइड की इश्यूज़ हैं सबसे पहले हमें हाँ। देखना चाहिए थारॉइड होने का कॉज क्या है जब हम एक फिजिशियन के पास में जाते हैं तो एक जनरल व्यू होता है कि दे अस मेडिकेशन यू नो आपको आज थायरोनॉर्म या थायरोक्सिन मेडिसिन दे दी जाती है और बोला जाता है ये आपको लाइफ लॉन्ग लेना है बट हाँ, जो थारॉयड हमें हुआ है उसके पीछे रूट कॉज क्या है ना हम उनसे पूछते हैं और ना ही हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं अगर हम उस थायरोड पिल से अगर वो हमारा रूट कॉज ठीक हो रहा होता तो हमारी डोज कम हो जाती और आफ्टर अः पॉइंट ऑफ टाइम हम थारॉइड पिल से ऑफ हो जाते बट ऐसा नहीं होता यानी कि जो थारॉइड फिल है वो हमें उसके अः यू नो एक तरह का बैंड्रेड का काम कर रही है वो सिम्टम को क्योर नहीं कर रही है राइट तो हमें देखना है इसका रूट कॉज क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूट कॉज होता है वो है हमारी बॉडी में कोई तरह का इन्फ्लमेशन इन्फ्लमेशन जब आज हमें कोई कट लग जाता है तो वहां पर थोड़ी सूजन आ जाती है रेडनेस हो जाती है सेम थिंग हमारी जो ग्लैंड यहाँ पर होती है वहां पर कोई तरह की सूजन आ गई है या वो ग्लान ढंग से काम नहीं कर पा रही है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है इसीलिए वो हा, थारॉयड हार्मोन ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जब वो ये था हार्मोन ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो हमको हाइपर हो जाता है और अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हार्मोन को सिक्रियट कर तो हाइपर हो जाता है जिसमें हम बहुत स्किनी हो जाते हैं तो ये इन्फ्लोमेशन होता क्या है इन्फ्लमेशन जो है वो हमारा जो फूड है अगर हम उसको प्रॉपर वे में नहीं खा रहे हैं या हमको पता है कि हम हेल्दी खा रहे हैं लेकिन हमारा वो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो बॉडी के अंदर जो है वो गट जिसके थ्रू हमारी ब्लड के अंदर जो हमारा फूड है वो सप्लाई होता है वो लीकी गट के फॉर्म में बदल जाता है मतलब हमारी जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन uh, की जो लाइनिंग है उसमें ऐसे फूड पार्टिकल्स जा रहे हैं जिनको डायजेस्टिड फॉर्म में जाना चाहिए था हमारी बॉडी के अंदर लेकिन वो डायजेस्टिड फॉर्म में नहीं जाकर छन्नी है है है है वो वो कहीं से फट गई उसमें छेद हो गया है, लीकी गट हो गया गया लीकी और छन्नी के थ्रू वो आ, आ, वो पास हुए जा रहे हैं जबकि वो डाइजेस्टेड फॉर्म में जाने चाहिए थे अब ये बड़े पार्टिकल्स को हमारी बॉडी पहचान नहीं पाती और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है इन बड़े फूड पार्टिकल्स पे अटैक करता है जब ये फूड पार्टिकल्स पे अटैक कर रहा होता है तो हमारी बॉडी में इंफ्लोमेशन ज्यादा होने लग जाता है तो आप देखते होंगे जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोविड की मैं बात करूं जब वायरस आ गया है तो हमारी इम्यूनिटी फाइट करती है उस वायरस से और जब वो फाइट करती है आप हमेशा देखते हैं जब भी हम गुस्से में होते हैं या हम आपस में फाइट करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है द सेम थिंग हैपन इन आर बॉडी जब हम हम हमारे इम्यूनिटी हमारे इम्यून सेल्स जो है वो आउटसाइड फूड से जो कि डाइजेस्टेड नहीं है उससे फाइट कर रहा है तो हमारी बॉडी हीट अप होती है गर्म होती है फीवर होता है तो ये सारे सिम्टम्स हमें शो करता है कि हमें इन्फ्लोमेशन है थायरॉयड के केस में हमें फीवर नहीं आता लेकिन वहाँ पर थारॉयड ग्लैंड पे क्लॉगिंग हो जाती है इम्यून सेल्स भी वहां पर इकट्ठा हो जाती है और वो हॉर्मोन को प्रोडक्शन को डिले कर देती है So, uh, सारी बीमारी जो है इस या uh, जो गट हेल्थ है इम्पोर्टेंटली इससे शुरू होती है तो हम सब जानते हैं आप ऑल्सो uh, मतलब यू ऑल्सो नो ना uh, मिस रोशनी की हमें क्या हेल्दी रहने के लिए क्या खाना चाहिए वांट टू यू आप मुझे बताइए हेल्दी रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए तो बैलेंस डाइट खाना चाहिए जो है जो डाइट है एवरी डेज़ जो खाते हैं इसमें वाइटामिन मिनरल्स होना चाहिए ग्रीन लिफी वेजिटेबल से मिलती है फ्रूट्स फ्रूट्स भी इंक्लूड करना चाहिए और मैन एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है तो राइस रोटी वगैरह हम खाना चाहिए फिर प्रोटीन भी ढाना है तो पल्सेस डाल खाना चाहिए तो वाटर कम्पल्सरी पीना चाहिए वो काफी साल से वो थार की प्रॉब्लम में है तो मैं आपसे जानना चाहती थी की कौन सा कैसी तरीका उसे uh, इस्तेमाल करे क्योंकि वो जो आपने बताया था, था वो सेवेंटी मिलीग्राम की वो अभी भी खा रही है तो, तो मुझे लगता है तो हाँ प्रोलोंग खाने तो से मैंने भी थोड़ा परी है तो साइड इफेक्ट आ जाती है इसमें वीकनेस आ जाती है काफी वो ज्यादा भी वीक हो रही है क्योंकि बहुत सालों से वो खा रही है तो क्या उसकी हेल्थ में इम्प्रूव लाने के लिए कौन सा डाइट उसको देना चाहिए आप थोड़ा हमें सजेस्ट कीजिए ओके ग्रेट सो यू नो थैंक्स टू सोशल मीडिया हम सबको काफ़ी चीज़ें पता है कि हमें क्या हेल्दी uh, रहने के लिए क्या खाना चाहिए बट डू यू थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हेल्दी है वो हेल्दी डू यू थिंक वो हेल्दी है डेफिनेटली uh, नहीं तो आज डायटिशंस की या फिर डॉक्टर्स uh, की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है अगर हम हेल्दी होते तो राइट right? लेकिन हम हेल्दी mm -hmm. नहीं yes. हो पा रहे हैं हम जानते हैं कि हमको हेल्दी खाना चाहिए हमें इतना पानी पीना है सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन लेके जिसपे आप अकाउंटेबल हो वो एवरी डे आपसे जैसे टीचर से बच्चा अकाउंटेबल होता है की आपने होमवर्क किया mm -hmm. है कि नहीं किया है मदर है घर डे या पेरेंट्स हैं दे आर अकाउंटेबल कि बच्चा डरता है एंड वो उनके डर के कारण वो पढ़ता है कि जिससे कि रोज कोई ना कोई ऐसा कोच हो आपका हेल्थ कोच हो जो कि आपको गाइड करे राइट और रॉन्ग के बारे में बिकॉज सोशल मीडिया जहाँ पर हमको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वहां पर हमें मिसलीड भी कर रहा है वे आर नॉट यू नो कोई भी कुछ भी आज मैं क्वालिफाइड डायटिशियन की बात भी करूं तो लोग सिक्स मंथ्स का डिप्लोमा करके भी अपने आप को सो कॉल्ड डायटिशियंस बोलते हैं वेर एज बी स्टडी न्यूट्रिशन फॉर सेवन इयर्स यू नो वी रीड बायो और सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं जबकि लोग सिक्स मंथ्स का कोर्स करके भी दे कॉल देम यू नो न्यूट्रिशनिस्ट इस टाइप से बोलते हैं देर इज नो गवर्नमेंट रूल्स ऑल्सो ऑन दिस तो uh, mm -hmm. और वो अपने फेसबुक पेजेस uh, बनाते हैं इफ दे डू गुड मार्केटिंग तो वो फेमस भी हो जाते हैं है। और फिर जब लेन जिनको पता नहीं है कि हमको किसको फॉलो करना चाहिए वो उनको फॉलो करते हैं और फॉलो करके आ, जो है वो अः यू नो वो मिसलीड होकर अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग रूट कॉजेस को जाने बिना ब्लाइंडली ऐसे फैट डाइट्स को फॉलो करके अपनी हेल्थ को और सफर कर लेते हैं थ्री मंथ्स में वो वेट रिड्यूज जरूर कर लेंगे बट अल्टीमेटली आफ्टर थ्री मंथ्स क्या होता है उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है उनके घुटनों में पेन होता है उनके हेयर फॉल होता है सो दीज थिंग्स यू नो प्लेज अजर रोल बट कमिंग बैक टू येड से रिलेटेड क्या खाना चाहिए तो सबसे पहले mm -hmm. हमको अपना गट जो है और ये सब डिजीजेस mm -hmm. के लिए अप्लाई होता है कि हमें अपने गट को स्ट्रेंदन करना है गट को हमको कैसे स्ट्रेंदन करना है प्री बायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ऐसी चीज है जो की गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है यानी कि जब हमको पता mm -hmm. है कि हमको हेल्दी खाना है हम हेल्दी खा भी रहे हैं एंड यू आर सो सो मच नॉलेज कि मेरे को क्या खाना है, तो वो सेम चीज़ यू आर इंप्लीमेंटिंग ऑन हमारे मुंह से लेकर एन एस तक इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं गुड गाय और बैड गाय गुड गाय मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें न्यूट्रिशन को तोड़ने में हेल्प करते हैं उसको हमारी बॉडी में पहुंचाने में हेल्प करते हैं उनको हम गुड गायस बोलते हैं एक तरह से मतलब वो अच्छे बंदे हैं जो कि हमारी बॉडी में हमको हेल्प कर रहे हैं न्यूट्रिशन को अंदर भेजने में बैड गाय वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी गट लाइनिंग को छेद कर रहे हैं और फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट होने में हेल्प नहीं करते तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते बट ड्यू टू एजिंग ड्यू टू जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं साथ ही में जो पल्यूटेंट्स हैं प्लास्टिक जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इन सब के कारण जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो फ्लोरा होना चाहिए वो सही नहीं होता और गुड गाइस जो होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है उनकी कम क्वांटिटी है बैड गाय की ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है उससे क्या होता है हमारी गड लाइनिंग इफेक्ट हो रही है और हमारी बॉडी में इंफ्लमेशन होता है उसके लिए प्रो जो होता है वो हमें डेली अपने डाइट में इंकॉर्बरेट करना चाहिए प्रोबायोटिक्स क्या है यही गुड गाइस को ही हम गाय शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो बहुत से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ रही हैं जिसमें यू you नो know, इतने सारे स्ट्रेंड्स हैं जिनको हम एज अ सप्लीमेंट वी कैन कंज्यूम बट सप्लीमेंट्स के साथ में भी जैसे uh, अभी सीजन है कैरेट का बीट का तो उसको चॉक करके अगर आप एक जार में फिल कर लेते हैं थोड़ा सॉल्ट उसमें डालके एंड काली मिर्च डाल के आप उसको थोड़े टाइम के लिए मतलब दो से तीन दिन आप अगर इसको रख लेते एक ऊपर लगा बट इन गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ अच्छा खाना चाहिए होता है ये अच्छा खाना कहाँ खान से आता है अ, सर्वाइव करने के लिए ये हमारे प्री बायोटिक्स से आता है प्री बायोटिक्स क्या है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खाना ही होता है तो ये किससे हमको मिल सकता है जो भी हमारी सैलड्स है एप्पल साइडर विनेगर जो होता है जो कि विद मदर होना चाहिए तो वो हमको खाने से आधा घंटा पहले अगर हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट प्रोवाइड uh, करता है यानी कि हमारे एनवायरमेंट को ऐसा फ्लोरा दे देता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाने को खाते हैं और उनमें भी एनर्जी आती है और वो ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिनको पोस्ट बायोटिक्स बोला जाता है जो कि खाने को एसिमुलेट करने में हेल्प करता है सो इंपॉर्टेंटली फॉर योर मदर फॉर थायरोड पीपल फॉर डायबिटीज फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस सभी को प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करने चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी डेली अपने डायट में ये कंज्यूम करना चाहिए ठीक है साथ ही में जो हमारा ऑक्सीजन लेवल्स हैं उनका हमें बहुत ध्यान रखना है ऑक्सीजन बहुत इजिली अवेलेबल है वी डोंट नीड टू पेस अगल पैनी इफ यू आर नॉट स्टेग इन डेली Because really is so much pollutant, तो हमें यू नो ऑक्सीजन प्योरिफिकेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ रहे हैं घर पे बट इन जनरल जैसे रमेश जी आप आबू में हैं सो वहां पर इतनी अच्छी ऑक्सीजन है सो ऑक्सीजन इनहेलेशन हमने बचपन में याद है आपने एक हम कैंडल का एक एक्सपेरिमेंट एक एक एक एक करते हैं जिसमें कैंडल को हम ब्लो करके रखते हैं और उसपे हमने यू uh, नो you know, एक ग्लास को हम ऊपर रख देते हैं और थोड़ी देर में वो कैंडल बुझ जाती है उसका रीजन रमेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या रीजन होता है उसका कि कैंडल क्यों बुझ जाती है थोड़ी देर बाद में ऑक्सीजन की कमी हो जाए हवा नहीं मिलता वेरी गुड तो यानी कि जब कैंडल को बर्न करने के लिए अगर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो हमें खाने को भी बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है राइट right? तो ये ऑक्सीजन जो है आजकल आप भी अगर आप यू नो आफ्टर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम आप एक मिनट के लिए अपना ब्रीदिंग काउंट काउंट करिएगा कि कितना ब्रीद आप करते हैं यूजुअली Uh, जितने मेरे पेशेंट्स को मैं डील कर रही हूँ uh, 16 से कम मैंने आज तक किसी का नहीं देखा मतलब 16 से लेकर 32 तक वो ए, ए, ए, एक एक मिनट के अंदर ब्रीथ कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड शेलो ब्रीदिंग शेलो ब्रीदिंग मतलब जितना हमारे लंग्स को काम करना चाहिए इनहलेट करने करके और एक्सिलेट करने के लिए यानी कि हमें स्लो ब्रीदिंग करनी चाहिए कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी चाहिए यानी कि आइडियल जो होता है वो है सिक्स ब्रेथ पर मिनट हमको लेना चाहिए राइट तो ये पर मिनट जो है वो नो no डाउट हम डेली जब हम काम कर रहे हैं बिजी हैं हम भूल जाते हैं हम इतना कॉन्शियसली नहीं कर सकते बट खाना खाने से पहले जब जो हमारे टाइप पे भी बोला जाता था कि अपने यू नो थैंक्स टू योर फूड थैंक्स टू योर एंसिस्टर्स एंड देन यू स्टार्ट योर मील तो वो uh, इसीलिए होता था कि हम uh, दो मिनट दें खाना खाने से पहले कॉन्शियसली ब्रीथ करें प्रे करें एंड वी कंज्यूम फूड तो जो भी हमारे एंसेस्टर्स बोला करते थे उनके पीछे साइंटिफिक रीजन हमेशा हुआ करते थे तो वो ही चीज आज यू नो वेस्टर्न वर्ल्ड से रिसर्चर्स uh, uh, के थ्रू हमारे सामने आ रही है बट हमारे कल्चर के अंदर हमेशा से ये था चाहे आप मणिपुर में हैं चाहे मैं यहाँ जयपुर में हूँ जो व्यूअर्स हैं हमारे जो भी में हैं हम सभी को पता है कि हमको खाने से पहले ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए प्रेयर करनी चाहिए और प्रेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ऑक्सीजन लेने का राइट right? तो हमें ऑक्सीजन ब्रीथ करके देन हमको खाना शुरू करना चाहिए ताकि वो फूड को डाइजेस्ट करना हमारे लिए इजी हो जाए दूसरा थायराइड के लिए जो है बात होती है कि अगर आ, आयोडीन की कमी है आप हिली एरिया में है तो हमें आयोडाइज सॉल्ट हमको लेना चाहिए ऑन एंड ऑफ आप ले सकते हैं सेंधा नमक भी बहुत अच्छा रहता है लेकिन सेंधा नमक हमें ज्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है तो हमारा सोडियम इंटेक ज्यादा बढ़ जाता है तो यू कैन मिक्स योर सेंधा नमक विद द नॉर्मल सॉल्ट और टाटा सॉल्ट जो हमारा होता है या आयोडाइज सॉल्ट के साथ आप मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हो एंड दैट इज इन जनरल फॉर एवरी ठीक है सी सॉल्ट दैट इज एक्सपेंसिव बट अगर सी सॉल्ट भी अवेलेबल है तो आई वुड सजेस्ट कि सी सॉल्ट और भी ज्यादा अच्छा रहता है हमें कंज्यूम करने के लिए दीस, तीसरा चीज जो बहुत मिथ्स हैं कि हमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स थायराइड के लिए नहीं लेनी चाहिए क्रूसीफेरेस uh, वेजिटेबल्स क्या होती है जो हमारी फूल गोभी पत्ता गोभी ब्रोकली ये सब हमारी अः uh, वेजिटेबल्स है बट अगर ये आपका स्टेपल डाइट है स्टेपल मतलब आप एवरी डे आपको उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो यू नीड टू अवॉइड इट लेकिन आप अगर उसको हफ्ते में दो दिन तीन दिन खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन उसको रॉ फॉर्म में नहीं खाना है क्योंकि उसमें ग्वाइट्रोजन होते हैं कुछ तरह के जो कि हमारे प्रोडक्शन को कम कर देते हैं थारॉइड प्रोडक्शन को तो हमको उसका ध्यान रखना है हमको सोटे करके या स्टीम करके उसको कंज्यूम करना चाहिए तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर थाइड थैंक यू सो मच वेलकम वेलकम जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया आशा करता हूँ हमारी सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है सीमा राठौर ने भी वेरी गुड इंफॉर्मेशन करके लिख के भेजा है प्रियंका जी ने भी गुड इन्फॉर्मेशन करके लिख के भेजा है अंजू चौधरी ने भी याद किया है आइए आगे बढ़ते हैं और रोशनी जी आप बहुत सारी बातें थायराइड के बारे में अपनी मम्मी के लिए आपने सुना कुछ चीजें आप जरूर प्रैक्टिस में लाइए और मुझे लगता है कि मम्मी को थोड़ा आराम मिलेगा और मैं चाहूंगा कि इतनी अच्छी जानकारी दी है जी तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत भी सुना दीजिए आप है ना रोशनी <laughs> रोशनी हाँ, जी हाँ जरूर है आपके लिए एक गाना सुनाती हूँ उनसे मिली नजर के मेरे होश गए उनसे मिली नजर के मेरे होश गए ऐसा हुआ से ऐसा हुआ से ऐसा हुआ श मेरे होश गए उनसे मिली नजर के मेरे होश गए जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गए आंखें चार जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गए आंखें चार पास न बैठे पल भर वो फिर भी हो गया उनसे प्यार फिर भी हो गया उनसे प्यार इतनी थी बस खबर इतनी थी बस खबर इतनी थी बस खबर मेरे होश उनसे मिली नजर के मेरे होशर गए उनकी तरफ दिल खिंचने लगा भर के कदम फिर रुकने लगा उनकी तरफ दिल खिंचने लगा बढ़ के कदम फिर रुकने लगा कान पे गए मैं जाने क्यों, अपने आप दम घुटने लगा अपने आप दम घुटने लगा छाए हो इस कदर छाए वो इस इसका छाए वो इस कदर के मेरे होश गए मिली के मेरे मेरे होश उड़ गए। लिए ट नहीं किया अभी तक आखिर मैं थैंक यू सो मच चलिए रोशन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी बातें करने के लिए और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना है ओल्ड मेमोरीज जो हम सभी को खुशी प्रदान करता है तो आइए खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं फिर से रिबा जी को हम लोग जोड़ना चाहेंगे और के शीशा हमारे साथ जुड़ गई हैं और उन्होंने भी एक मैसेज किया था कि उनको एक सवाल पूछना है तो शीशा क्या सवाल पूछना है भाई पूछ लीजिए फिर मौका मिले न मिले मैं कह रही थी कि नाउस टू सोशल मीडिया आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा बट बींगशियन इज देयर एनी वे आउट वेर यू कुड मेक द प्रॉपर डाइट एज अ हैबिट फॉर्मिंग के लिए कोई अगर आपके पास आइडिया हो या टिप्स हो जो, जो नए भी खाना चाहते हैं उसको अगर हैबिट में लाना हो तो कोई प्लान या कोई टिप्स वेरी ट्रू वेरी ट्रू शेरषा जी सो हैबिट फॉर्मेशन जो है या जिसको हम बोलते हैंबिट फॉर्मेशन क्या होता है यू you नो know, जो हम बहुत रेगुलरली uh, जो बहुत हम फ्रीक्वेंट okay. करते हैं ऑलमोस्ट right? डेली करते हैं So, किसी भी चीज के हैबिट फॉर्मेशन में हमको मिनिमम 21 लगते हैं। अगर आपने कोई चीज रेगुलरली एवरी डे टिल्वेंटी अगर आपने कर ली है तो इट इट इज मोर लाइकली अ चांस की वो आपका हैबिट फॉर्म हो गया है जैसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूँ मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको काफी दिक्कत होती है कि हम एक्सरसाइज में टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं सो वॉट वी डू इज हम बहुत ईजी और स्मॉल स्टेप शुरू करते हैं कि आप इक्कीस uh, दिनों तक यू uh, नो you know, uh, uh, जैसे वन माइल वॉक है तो आप वो शुरू करिए इन एक्साइटिंग वे वी शेयर कुछ यूट्यूब लिंक्स हम शेयर करते हैं कि आप इनको देखिए और वो शुरू करिए कहाँ से स्टार्ट करना है जस्ट बारह मिनट आपको वॉक करना है वो वीडियो देख करके बारह मिनट अगर आप वो वीडियो देख करके एंड जस्ट गिविंग एग्जाम्पल सो यू कैन आपको किस चीज में आपको हैबिट डेवलप करनी है सो so, वॉकिंग uh, से रिलेटेड अगर हम जो जो बहुत लथार्जिक है जिनके लिए यू you नो know, 2000, 3000 तीन स्टेप चलना भी डेली के लिए इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू वी स्टार्ट विद दैट तो ये एक प्री कंसेप्चुअल स्टेज बोलते हैं जिसको मोटिवेशन के अंदर मतलब मोटिवेशन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना होता है कि जो क्लाइंट है या आप खुद आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आप प्री कंसेप्चुअल फेज में हैं आप कंसेप्चुअल फेज में है या आपको जस्ट एक ऐसा गाइडेंस चाहिए कि बस मुझे अच्छा खाना है या नहीं खाना है और एक और थर्ड स्टेज जो होती है उसके अंदर हम वापिस में रिलैक्स भी कर जाते हैं जिसके अंदर हम यू नो 21 दिन तक हमने कोई हैबिट फॉर्म कर दी है लेकिन आ, जो थर्ड स्टेज में अगर आप हो मोटिवेशन के तो आप वापस से आफ्टर 21 डेज आप वापस से जीरो पर आना शुरू हो जाते हो बट जो फोर्थ स्टेज मोटिवेशन की जो फोर्थ थोड़ी होती है उसके अंदर जो होता है वो वापस से रिवर्स नहीं आते बल्कि वो आगे अपने गोल को अचीव कर ही लेते हैं सो so आपको सबसे पहले देखना है कि आप कौन सी स्टेज पर हैं अपने हेल्थ गोल से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड या किसी भी गोल से रिलेटेड आप कौन सी स्टेज पर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हैबिट फॉर्म करनी चाहिए तो जैसे मैंने बताया कि जो दो हजार स्टेप्स भी नहीं चलते हैं डेली में ड्यू टू देअ बिजीज शेड्यूल या उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है तो हम सबसे पहले उनको देते हैं कि आपको सिर्फ एवरी डे मिनट आपको ये वीडियो देखकर के एवरी डे आपको वॉक करना है एंड वी कीप चेकिंग ऑन देम कीप मोटिवेटिंग देम कि आज आपने किया कि नहीं किया एंड वी बी अकाउंटेबल कि दे दे नीड टू गिव द आंसर और यू नो हैबिट चेकलिस्ट होती हैं बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं आप इजी वे में अपने अल्मिरा में अपने यू नो मिरर के सामने आपको लगा सकते हैं अपनी हैबिट फॉर्मेशन के जो भी आपके चेकलिस्ट है कि जैसे मुझे मेडिटेशन डेली करना है या मुझे एटलीस्ट दो हजार स्टेप दिन में चलने ही चलने हैं तो ऐसी चेकलिस्ट आप सामने अपने विजुअल डैशबोर्ड पर लगा लो एंड देन रात होते होते आपको उसको टिक करना है कि मैंने ये हैबिट फॉलो करी है कि नहीं करी है सो दैट वे यू कैन बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ ऑल्सो आज मैंने नहीं की पर मैं कल जरूर ये हैबिट करूंगी So, कुछ विजुअल टूल्स अगर आपके सामने होता है तो हम डेफिनेटली उस चीज को फॉलो करते हैं सो डोंट पुश योरसेल्फ, डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। आप बस ये सोचो कि यू आर गुड वॉट यू आर डूइंग, बट यू जस्ट नीड टू पुश योरसेल्फ लिटिल बिट कि जिसको आप एंजॉय भी कर सको और आपकी हैबिट में इंकलकेट भी हो सके आप रातों रात ये सोचोगे कि आज मुझे हेल्दी आप हमेशा से कभी भी आपने हेल्दी फूड की तरफ में इतना कॉन्शियस नहीं हुए और कल सुबह आप अचानक से उठते हैं और आप सोचते हैं अब मुझे बस पांच किलो वेट लॉस करना है मेरे एक्स एंड वाई जी की शादी है So, ये जो चीजें होती है ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होती आप अपने आप को क्रिप करते हो एक इमोशनल ट्रॉमा में आप आ जाते हो तो इसकी जगह आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली देखना चाहिए डेली अगर खाने की मैं बात करूं तो आप सुबह से रात तक में अपनी फूड डायरी मेंटेन करो उसमें आप खुद देखो कि मैं कौन सा जंग ज्यादा ले रही हूँ जो लोग चाय पीते हैं वो ये देखो कि मैं दिन में तीन बार चाय पी रही हूँ थर्मल इंडियन टी पी रही हूँ जिसमें दो चम्मच चीनी एक चाय में जा रही है यानी कि छह चम्मच चीनी मेरी सिर्फ चाय में ही हो जा रही है उसके अलावा मैं स्वीट्स ले लेती हूँ अभी ठंड का टाइम है हम चिक्की खा लेते हैं सो ऑल दिस थिंग्स यू नो कैलोरी काउंट और हमारा एंटी uh, कैलोरी हमको प्रोवाइड कर रहा है सो so आप अप अपनी जब फूड डायरी मेंटेन करोगे तो एनालाइज करो कि मुझे कौन सी चीज है जिसको कट करना है जैसे चाय अगर आप तीन बार पी रहे हैं तो आप ये ट्राई करो कि मुझे आने वाले दस दिन के अंदर मैं दो बार चाय करूँगी और एक बार जो मेरी टी uh, है उसको मैं रिप्लेस करूंगी अपने फ्रूट से तो वो शाम की चाय को आप फ्रूट से रिप्लेस कर दो तो इस तरह से धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप अपने गुड uh, हैबिट्स को इनकलकेट कर सकते हैं रातों रात आप सोचोगे मैं चाय भी नहीं पीऊंगी मैं सैलड खाऊंगी मैं डीप फ्राइड नहीं खाऊंगी मैं मैदा नहीं खाऊंगी तो ये तीन दिन तक आप मोटिवेटेड रहोगे चौथे दिन आप सोचोगे भाई मुझसे तो नहीं होता सो मैं जैसी हूँ वैसे ही खीप हूँ राइट सो हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली इन अ हैप्पी मोड हमें शुरू करना है एंड Make it a habit. lifestyle lifestyle change tool sustainable uh, health promote so, thank I you so given... या, या, you so much. Yeah, yeah, चलिए श्री श्याम बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा की habit forming के लिए क्या करना चाहिए तो निश्चित तौर पर हर individual को इस पर काम करना पड़ेगा क्योंकि dietitian कहे doctor कहे की आप ऐसा करो वैसा करो कहने से ये चीजें नहीं बनती है हाँ उससे एक प्रॉपर चार्ट ले सकते हैं अब उसको कैसे इंडिविजुअली हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल क्योंकि उसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा क्योंकि फॉलो तो आपको करना है बताने वाले ने बता दिया आपको ये बीमारी है और अगर आप इस चार्ट को इतने दिन तक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा और अगर आप लाइफ टाइम उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लाइफ टाइम इसी चार्ट को फॉलो करना है उस व्यक्ति को समझना चाहिए तो बहुत ही अच्छा कोचिज भी रमेश जी मैं बोलना yeah. चाहूंगी जैसे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज कोच गोकी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें भी हम हैबिट फॉर्मेशन पे बहुत लंबे समय तक काम करते हैं बहुत क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स उस प्लेटफॉर्म पर हैं. सो यू कैन ज्वाइन दैट प्लेटफॉर्म जहां पर वो आपके हैबिट फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं सो yeah. इस so, तरह के सो इन्वेस्टिंग इन ऑल दीज प्रिंग is always better. You know disease hmm. बाद में उसमें क्योर पे जाते हैं तो वो एक तरह से मैं का काम करती है वो चीज ऑलरेडी खराब हो चुकी है जिसको हम मैं का काम करते हैं पर अगर आप प्रिवेंशन hmm. में इन्वेस्ट करेंगे आई वोट से आई ऑलवेज से जो मेरा uh, you know, जो cash list होती है उसमें मैं ये कहती हूँ your investment which you are investing hmm. on us by paying hmm. us. So, ये होता ही इसीलिए है कि यू नो यूर इन्वेक्टिंग ऑन यूर हेल्थ बेसिकली जब आपको अपनी हैबिट फॉर्मेशन करने हैं या लाइफ स्टाइल चेंज करने हैं सो so इन चीजों से आपको कतराना नहीं चाहिए या आप ये नहीं सोचे कि one time आपने कंसल्ट कर लिया है एंड ये मेरा लाइफ लॉन्ग मैं उसको फॉलो कर लूंगा तो ये कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहता एक अकाउंटेबिलिटी की बहुत जरूरत होती है एक अच्छे हेल्थ कोच को लेकर के यू uh, नो you know, उसके साथ हैंड इन हैंड ज्वाइन करके आप अगर चलते हैं आपको जैसे कोई शादी में जाना है तो लेकिन गाइड यू कि हमें कैसे पोर्शन कंट्रोल करना है गाइड यू हमको क्या हम कौन से फूड ऐसे सेलेक्ट कर सकें जिससे कि हम यू you नो know, शादी के बाद आए तो हम गिल्ट में नहीं रहे कि मैंने जितनी मेहनत करी थी वो सारी बेकार हो गई और हम कैसे अपने आप को क्लेंस कर सकें टाइम टू टाइम तो ये सारी चीजें होलसम वे में अकाउंटेबिलिटी के साथ हेल्थ कोचेस के साथ आराम से चल सकती हैं सो डोंट रिफ्रेन योर इनफैक्ट जितने भी हैं और जितने भी यू नो सेलिब्रिटीज़ हैं उन सबके साथ में uh, जो से हेल्थ कोचेज हैं वो हैंड इन हैंड चलते हैं सेम वे आप इकोनॉमिक वे में अगर आप ऐसे करना चाहें तो अपने फ्रेंड को आप अकाउंटेबल बनाइए कि मैंने अपना ये हेल्थ गोल सेट किया है और तू तो मुझे अकाउंटेबल रख मैं तुझे अकाउंटेबल रखूंगी सो so, दो फ्रेंड्स एक साथ हेल्थ जर्नी अपनी स्टार्ट करो एंड एक दूसरे से पूछो कि तूने आज एक्सरसाइज करी कि नहीं करी तू आज एक टी जो है वो कम करी की नहीं करी तो ये चीजें अकाउंटेबिलिटी अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने लाइफ पार्टनर अगर लड़ाई होती है तो आप उनको लाइफ पार्टनर का अकाउंटेबल बना सकते हो और ऐसे पर्सन को अकाउंटेबल बना सकते हो जिससे आप अच्छे से जेलप हो सकते हो और पॉजिटिव वे में जो आपको मोटिवेट करे। सो ये बहुत सिंपल टिप्स होते हैं जिसको आप डेली अपनी लाइफस्टाइल में स्टाइल कर सकते हो जी. बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है कि लाइफ कोच या फिर हेल्थ कोच जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है हैबिट फॉर्मिंग के लिए भी और जो हमारे खराब हैबिट्स हैं उसे कम करके हेल्दी हैबिट्स को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई एक पार्टनर चाहिए या कोच चाहिए जिसकी मदद से आप इन चीज़ों को प्रॉपरली कर सकते हैं तो वाही अब आगे बढ़ते हुए मैं फिर से विवाह जी से ये जानना चाहूँगा कि एज ए डाइटिशियन मैं चाहूंगा कि कुछ जैसे कि अभी थायरॅड्स की बातें हमने सुनी है और उसमें क्या नहीं खाना चाहिए ये आपने बता दिया और उन चीज़ों को अगर नहीं खाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा और ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा और अब जैसे कि बहुत हमारे भारत देश में डायबिटिक पेशेंट है आर्ट पेशेंट्स हैं तो मैं चाहूँगा कि डायबिटिक वालों के लिए डायट प्लान क्या होना चाहिए एक प्रॉपर डाइट प्लान से कैसे वो अपने आप को मैनेज कर सके ये थोड़ा सा बताइए या इसके अलावा भी आपको लगता है कि आज के समय में ये डिजीज है और इसको करने के लिए ये डाइट बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर पे खा सकते हैं और इससे आप इन चीजों से बचे रह सकते हैं तो वो भी जरूर शेयर कर सकते जी बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर so, रमेश uh, मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी डायबिटीज हो गई कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है ये कोम ऑर्बिट होती है और ये क्रोनिक uh, है क्रोनिक मतलब ये आप कल उठे और आपको डायबिटीज हो गया ऐसा नहीं होता ये लंबे समय तक आपकी लाइफस्टाइल में कुछ इश्यू हुआ है आ, या आपके खाने में कुछ प्रॉब्लम हुई है उनके कारण होता है सेम वे जो पीसीओएस भी है है पॉलिसिस्टिकोवेर सिंड्रोम जिसको बोलते हैं फीमेल्स में बहुत ज्यादा हो रहा है दैट इज आल्सो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर तो इन तीनों ही बीमारियों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी बिफोर आई फॉर PCOS सी एस के लिए भी स्पेशली यू नो मी एंड माई अदर कलीग्स हम चार से वी आर वर्किंग इन द नेम ऑफ रेडियंट हेल्थ जहाँ पर हम पी सी यूएस के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं सिक्स uh, वीक्स का हमने प्रोग्राम डेवलप किया है जिसमें हम होल सम होल हार्टेडली होलिस्टिक वे में हम, में हम uh, उनको प्रोवाइड uh, करवाते हैं uh, सही टूल सही इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल अप्रोचेस Uh, जो कि हम अपनी लाइफ में उतार सकें सो so, uh, you know, अगर सफर करते हैं पी सी एस से सो यू कैन अप्रोच टू आर्स फॉर दिस सिक्स वीक प्रोग्राम विच वी आर स्टार्टिंग इन दंथ ऑफ स्टेप फर्स्ट से हम शुरू कर रहे हैं इनरेगुलर uh, hmm. पीरियड्स पे बात करने के लिए आज ओ क्लॉक में लाइव आ रही हूँ सो so, जिनको भी इशू है जो व्यूअर्स है तो यू कैन कम देय ऑल्सो सो कमिंग बैक टू डायबिटीज एंड सी डी डी मतलब जो कार्डो वेस्कुलर डिजीजेज हैं इन सब में देखिए सबसे पहले जैसे जिसको भी हुआ है वो ये सबसे पहले सोचो मुझे क्यों हुआ या उसका रूट कॉज क्या था इम्पोर्टेंटली uh, कि क्या ये मेरी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से हुआ है कि क्या ये मेरे फूड के कारण जो मेरी फॉल्टी फूड हैबिट्स हैं उनको का, उनके कारण हुआ है मैं बहुत टाइम तक लंबे टाइम बैठा रहा हूँ या मेरे स्ट्रेस लेवल्स इतने ज्यादा थे जिसके कारण मुझे ये वाली बीमारी हुई है और उन सब चीज को देख के उसको एनालाइज करके एंड देन वी नीड टू सी कि हमें कौन सी चीज कम करनी है हमारे स्ट्रेस लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कोर्टिसोल लेवल होता है वो इतना ज्यादा होता है जो कि बाकी चीजें हमारी शट डाउन कर देता है जब हम स्ट्रेस में है आप सिंपल से एक बात कहूं आपके पीछे शेर पड़ा है तो आ, आ, उस टाइम पे आपकी बॉडी कहाँ पर एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगी हमारे लेग्स पर प्रोवाइड करेगी राइट वहाँ उस टाइम पे आपने खाना भी खाया हुआ है और इमीडिएटली आपके पीछे शेर पड़ गया है तो उस खाने को वो डाइजेस्ट करने में एनर्जी प्रोवाइड करेगी या हमें भागने में आ, एनर्जी प्रोवाइड करेगी सो इट विल बी अदर वे अराउंड राइट कि वो हमें उस टाइम पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो शट कर देती है और हमारे लेग्स को वो एनर्जी देती है ताकि हम शेर से बच सकें राइट तो सेम थिंग जो हमारा स्ट्रेस है और आज के टाइम पे जो स्ट्रेस है उसमें हर समय हमारे पीछे एक शेर पड़ा रहता है हमारी डेड हमको मीट करनी होती है दूसरे यू नो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों पे स्टडीज का इतना प्रेशर होता है एट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेस अच्छा होता है एज अ मोटिवेटर काम करता है बट अगर आप सुबह उठ करके एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे उस काम को करने में आपको बर्डन बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है आपको टेंशन रहता है हर समय तो वो स्ट्रेस जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस में बदल गया है और क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है वो एक तरह से शेर का, का काम कर रहा है जब शेर आपके पीछे हर समय पड़ा है तो डू यू थिंक कि आपके जो जो गठ है आपका जो लाइनिंग है उसको फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करती है नहीं करती है आप कितना भी हेल्थी खा लोगे मैं आपको अभी डाइट प्लान दे दूंगी आपने वो डाइट प्लान फॉलो भी कर लिया पर वो खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा और स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने स्ट्रेस लेवल को मेनटेन करिए और स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए सब जन बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो डेफिनेटली दिस अस टू डाउन, लेकिन साथ में उसका रूट कॉज देखो और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि आपको स्ट्रेस किस चीज से हो रहा है आप एट द मोमेंट किस चीज से बहुत इरिटेटेड है आपको दूसरी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो दो मिनट आप अपने पीछे रिमाइंड करो कि मुझे किस चीज किस कारण मुझे गुस्सा आ रहा है ये गुस्सा मेरी डेडलाइन को मैं मीट नहीं कर रही हूँ कर पा रही हूं उसके कारण मुझे गुस्सा रहा है और वो गुस्सा मैं अपने बच्चे पे उतार रही हूँ तो वहीं पर आप सोचो कि मुझे मुझे ये डेडलाइन को पहले मीट करना है ताकि मुझे स्ट्रेस नहीं हो तो इस तरह आपको ट्वेंटी मिनट मेडिटेशन एवरी डे हम सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट हमको डेडिकेट करना चाहिए मैं बात करूं तो उस टाइम पे हमारा जो इंसुलिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज में और इंसुलिन क्या होता है सेल में जो है वो एक तरह से चाबी का काम करता है वो इंसुलिन एक चाबी है जो कि हमारी सेल को खोलती है और हमारा जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जाता है अगर आपके बॉडी जो है वो इंसुलिन को पहचान नहीं पाती है ड्यू टू योर ओबेसिटी आपका वजन ज्यादा है तो हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो हमारा ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज फ्लो कर रहा है पर जो आ, सेल है उसके ऊपर में फैट बहुत ज्यादा जमा हो गया है तो वो वो क्या करती है? इंसुलिन को पहचान नहीं पा रही है इंसुलिन भी प्रेजेंट है, पर वो इंसुलिन को पहचान नहीं पा रही है चाबी है पर ताला खुल नहीं रहा है तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता जाता है क्यों क्योंकि सेल्स उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही है इंसुलिन को तो हमें इंसुलिन को सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए या इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करना चाहिए इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें मैंने बताया कि हमें इन्फ्लेमेशन को कम करना है हमारी फैट को कम करना है वेट लॉस में जब हम बात करते हैं तो बहुत से क्लाइंट्स आते हैं कि भाई हमें तो अः चार किलो वजन कम करवा दो वजन कम करना आप वजन अपना पानी कम पियेंगे तो उससे भी वजन कम हो जाएगा बिकॉज पानी हम तीन लीटर डेली पीते हैं ठीक है लेकिन सस्टेनेबल वेट लॉस जो है वो कैसे कम होता है हमें फैट लॉस करना होता है फैट लॉस हम कैसे कर सकते हैं जितना हम खा रहे हैं उससे ज्यादा हमको एनर्जी एक्सपेंडिचर करना है सो so, आप ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर करेंगे थ्रू आपके एक्सरसाइज एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप करते हैं तो उससे आप एनर्जी एक्सपेंडिचर करिए जिससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी साथ ही में जो हमारे एंशंट टाइम से चला आ रहा है कि रात में आप आ, मेथी दाना है वो आप भिगो के सुबह के टाइम पे आप मेथी सीड्स को कंज्यूम करें मेथी के स्प्राउट्स बना करके स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होता है मेथी के सो वो आप कंज्यूम करिए साथ में जो भिंडी अगर आप ऑर्गेनिक ले सकते हैं तो रात में भिंडी को दो भिंडी भिगो लीजिए और वो उसका जो जेल फॉर्मेशन हो जाता है सुबह के टाइम पे वो भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है प्लैक सीड्स हैं वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और डायबिटीज दोनों में बहुत अच्छा काम करता है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो तो वो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है तो ये सारी चीजें जो है इनको हम सुपर फूड्स बोलते हैं सुपर फूड्स जो की एनर्जी तो इतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं करवाते लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारी सेल को शक्ति देती है कि वो इंसुलिन को पहचान सके और काम कर सके साथ में जो विटामिन बी वो भी बहुत होता है एसिड्स um, uh, जो होते हैं जो हम बहुत ज्यादा अगर प्रोटीन इनटेक हमारा है या बहुत ज्यादा आप नॉन वेज कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है एक अमायनो एसिड है methionin. तो वो मिथ्योन अमाइनो एसिड है वो बॉडी में बाद में जाकर होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है और ये होमोसिस्टीन जो होता है ये हमारी आर्टरीज के अंदर जो है आर्टरीज को मोटा कर, करने की बहुत कोशिश करता है तो विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है वो इस होमोसिस्टीन को बॉडी में जमा नहीं होने देता है तो विटामिन बी ट्वेल्व बहुत जरूरी है कार्डियोवेस्कुलर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो कि एक नेग्लेक्टेड पार्ट है हम सोचते हैं विटामिन बी ट्वेल्व हमें जरूरी है हमारी ऑल हेल्थ you know, के लिए या just, it's just a vitamin. लेकिन वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस में भी हेल्प करता है क्योंकि वो होमोसिस्टीन के लेवल को कम करता है तो हमको ये भी चीज का ध्यान रखना है विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक तरह का हॉर्मोन का भी काम करता है जो सीवीडी और डायबिटीज दोनों में हेल्प करता है तो जो सनशाइन है सनशाइन में भी अगर हम बात करें आग, आप अगर जिम क्लोथ्स पहन, पहन करके अगर डी लेवलिन डी को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती हम बहुत बार सनस्क्रीन लगा करके सन में बैठ जाते हैं हम सोचते हैं हमको विटामिन डी मिल रहा है तो सनस्क्रीन जो होता है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है की यू uh, नो you know, आधा ज्ञान या अधूरा ज्ञान uh, जो है हम ये सोचते हैं कि वी आर टेकिंग ऑल दीज थिंगस बट इनकम्प्लीट नॉलेज और ज्यादा खतरनाक है और रिलायबल सोर्सेज मैं बार बार कहना चाहूंगी रिलायबल सोर्सेज अवमेट है जैसे साइट है उन पे रिसर्चेस पढ़िए अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने का यू नो ब्लाइंडली किसी को नहीं फॉलो करिए और ये देखिए कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है डायबिटीज तो, uh, और सीवीटी के लिए uh, जो ये चीजें हैं वो ध्यान में रखने की बात है इन यू नो फ्रूट जूसेस बहुत बोलते हैं अभी कोविड के टाइम पे मौसम भी पीना मौसम भी खाना है मौसम भी खाना है उन्हें स्पेशली जूस पीना है तो डायबिटीज के लिए कभी भी जूसेस अच्छे नहीं होते हैं तो सिंपल कैलकुलेशन है कि हम जब जूस पीते हैं तो हम जूस विद इन टू मिनट्स हम अपनी एक ग्लास फिनिश कर लेते हैं राइट दो मिनट में हमारी एक ग्लास खत्म हो जाती है वहीं पर अगर हम चार मौसम्बी का मिलाकर के एक जूस बनता है अगर अच्छी जूसी है, तो तीन मौसमी का मिलाकर के एक ग्लास ऑफ जूस निकलता है आप अगर वो तीन मौसम्बी खाने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा मिनिमम ट्वेंटी मिनट्स आप मौसम्बी खाने में लगाएंगे तो जहां पर हम चाहे फाइबर वाला ही फुल मौसम्बी का जूस आप पी रहे हो तो वो दो मिनट में हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगी ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज होता है उसमें पर वो इमीडिएटली बढ़ा देती है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और इंसुलिन को रश करना पड़ता है फटाफट से अरे बहुत सारा ग्लूकोज आ गया मुझे अब काम करना पड़ेगा वो काम भी करने की कोशिश करता है पर सेल पहचान नहीं पा रही है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखा है तो वही पर हमको मौसमी खाना होता है डायबिटीज में जिससे कि ट्वेंटी मिनट्स में आप स्लोली स्लोली आप उसको खा रहे हैं तो इंसुलिन भी स्लो करेगा और स्लोली इंसुलिन काम करेगा तो वो बॉडी में धीरे धीरे हमारे एसेमिलेट भी होगा सो so, किसी को भी एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी जूसेस नहीं लेने चाहिए आपको अगर जूसेस लेने का मन है तो आप वेजिटेबल जूसेस लीजिए जो कि जैसे आपके बीट फ्रूट का जूस है आपका कैरेट जूस है जो भी फल है सब्जी है सब्जियों का जूस आप कंज्यूम करिए वो आपके लिए हेल्दी है वो भी बिना चना जूस लीजिए ताकि हमको फाइबर मिल सके So, uh, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मुझे लगता है कि वक्त और हमें इजाज़त नहीं देता तो yes. एपिसोड में हम लोग बाकी की चीजें कवर करेंगे और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और श्री चाहती okay. है कि एक गीत जो है गुनगुनाती गुनगुनाएगी वो और हैप्पी एंडिंग करेंगे इसी के साथ थैंक यू सो मच यू एक गाऊंगी मैं. हाल कैसा है है जनाब का क्या ख्याल है आपका तुम तो मचल गए ओह हो, हो। यू ही फिसल गए हाहा हा, हा। हाल कैसा है जनाब का बहकी महकी चले है पवन बादल कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है जरा नजर को संभाल हो कैसा है जनाब का है क्या ख्याल है आपका मैंने थैंक यू शीशा थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा मेरे सुनाने के लिए एंड विभा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और चाहेंगे कि अगली बार भी हम लोग इसी तरह जुड़ेंगे और कुछ नए इन्फॉर्मेशन लोगों तक तो पहुंचाने की कोशिश हमारी जारी है हेल्दी इन्फॉर्मेशन मिले सभी हेल्दी रहें सभी खुश रहें यही सबसे हमारा मोटिव है और चाहते हैं कि आप इस शो के माध्यम से जो कुछ सीखा समझा उसे और लोगों को भी बताइए और लोगों को भी लिंक भेजिए ताकि वो इस चीज़ को देखकर अपने घर में अपने माता श्री जैसे कि रोशनी जी ने शेयर किया कि उनके घर में उनकी मम्मी को थायरॉय की बीमारी है, 75 एमजी की गोली बहुत टाइम से ले रही है जिसके कारण उन्हें वीकनेस फील हो रहा है तो नेचुरली कुछ डाइट अगर उनको मिल जाता है जस्ट डाउट डाइट को वो लोग अगर खा लेते हैं तो निश्चित तौर पे उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा तो इस तरह के कई चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं और डायबिटीज़ वाले भी हमारे भारत में बहुत सारे पेशेंट हैं हर घर में एक डायबिटीज़ पेशेंट मिलेगा आपको तो निश्चित तौर पर जो विभाजी ने बताया कि वो चीज़ें अगर उनके समझ में आ जाए वो चीज़ें बिल्कुल ठीक जो है एक आइडिया उनको आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं खाना है क्या एक्चुअली हमें करना क्या है तो इससे क्या होगा एक निश नया जो तरीका है वो अपने आप से शुरू हो जाएगा और वो अपने बीमारी को कम करने में सफल होंगे तो चलिए इस तरह के नए आइडियाज़ को हम लोग आप सभी के साथ एक्सपर्ट से जोड़ते रहेंगे ताकि आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें तो चलिए इसी के साथ फिर एक बार ढेर सारी खुशियाँ एंड थैंक यू विभाजी वंस अगेंड जय हिंद जय भारत